श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद पचपन मास्टर के प्रति उपदेश 26 सितंबर अठारह पंडित और साधु में अंतर कलयुग में नारदीय भक्ति आज बुधवार है भाद्रपद की कृष्णा दशमी 26 सितंबर अठारह सौ ईस्वी बुधवार को भक्तों का समागम कम होता है क्योंकि सब अपने काम में लगे रहते हैं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 जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु मस्तके सर्व विष्णुमयम जगत सबके अंत में कहा शांति शांति प्रशांति